महाभारत शांति पर्व एक चरिश्कत्रिशतमोध्याय भगवान श्रीकृष्ण का अर्जुन को अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए अपने नामों की व्यपत्ति एवं महात्म ब्रता जन्मे जय उच अस्तौश मधुसूदनमिधर निरुक्त भगवन्म वक्तुरमर शुश्रोसो प्रजापति पते हरेह श्रोता भवे यम यूत शरत चंद्र इवा कहा भगवन शिष्य सहित महर्षि व्यास ने जिन नाना प्रकार के नामों द्वारा इन मसूदन का स्तमन किया था उनका निर्वचन अर्थात व्युत्पत्ति मुझे बताने की कृपा करें मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्रीहरि के नामों की व्याख्या सुनना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें सुनकर मैं के समान निर्मल एवं पवित्र हो जाऊंगा। राजन हरि प्रभु प्रसन्ना निरुक्तम गुण करम जम वायन जी ने कहा राजन भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की थी वही तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो नाम केशवान केशव राज पर नरेश्वर जिन नामों के द्वारा उन महात्मा केशव का कीर्तन किया जाता है शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विषय में इस प्रकार पूछा अर्जुन उच भगवन्भूत भव्य सर्वूत सिगव्य लोक धाम जगन्नाथ लोकानाभ्रद यानी दवा कृति महर्षि भी वेदेशु स प पुराणेशु या गुहिया कर्म नाशन्यो नाम नाम अर्जुन बोले भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के स्वामी संपूर्ण भूतों के श्रेष्ठा अविनाशी जगदाधार तथा संपूर्ण लोकों को अभय देने वाले जगन्नाथ भगवान नारायण देव महर्षियों ने आपके जो जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदों में कर्मानुसार जो जो गोपनीय नाम पढ़े गए हैं उन सबकी व्याख्या मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं प्रभो कृशव आपके सिवा दूसरा कोई उन नामों की विपत्ति नहीं बता सकता श्री भगवान वाच ऋग्वेदे समेदे तथा पुराणेश सांख्ये चोग शास्त्रे आयुर्वेद तथा च बहुने मम नाम कृति भगवान ने कहा अर्जुन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद उपनिषद पुराण ज्योतिष साथ योग तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम कहे हैं गौणानी तृनामा कर्मजानी चका चे निरुक्तम कर्मजान तम तृण प्रहतो नग उनमें कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों से हुए हैं निष्पाप अर्जुन तुम पहले काग्र चित्त होकर मेरे कर्म जनित नामों की व्याख्या सुनो कथ्यमान स्मृत नमो नाम परमात्म नारायणा विश्वाय निर्गुण गुणात्म तामसे उन नामों की व्यपत्ति बिताता हूँ क्योंकि पूर्व काल से ही तुम मेरे आधे शरीर माने गए हो जो समस्त देहधारियों के उत्कृष्ट आत्मा है उन महायशस्वी निर्गुण सगुण रूप निस्वात्मा भगवान नारायण देव को नमस्कार है प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रस्य क्रोध संभव यो सौ यो निर्सर्वस्थ सावरस्य चर जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं वे श्रीहरि ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं सत्वम अष्टुण आत्मसंगता बुद्धियान आत्मसंगितां दुध्यमों में श्रेष्ठ अर्जुन अठारह गुणों वाला जो सत्व है अर्थात आदि पुरुष है वही मेरी है पृथ्वी और आकाश की आत्मस्वरूपा वह योग बल से समस्त लोकों को धारण करने वाली है वही रीता अर्थात कर्म फलभूत गति स्वरूपा सत्या त्रिकाला बाधित ब्रह्मरूपा अमर अजेय तथा संपूर्ण लोकों की आत्मा है प्रेति प्रकाश उत्कर्ष हल्कापन सुख कृपणता का अभाव प्रीति प्रकाश उत्कर्ष हल्कापन सुख कृपाता का भाव रोज का भाव संतोष, श्रद्धा क्षमा धृति अहिंसा शौच अक्रोध सरलता समता सत्य तथा दोसदृष्टि का भाव ये सत् के अठारह गुण हैं तस्मा सर्वा प्रवर्तं तर्ग प्रक्रिया तपोय पुराण पुषो विराट अनिरुद्धि प्रोक्तों लोका प्रभु प्रभुवाप्य उसी से सृष्टि और प्रलय आदि संपूर्ण विकार प्रकट होते हैं वही तप यज्ञ और यजमान है वही पुरातन विराट पुरुष है उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है उसी से लोकों की सृष्टि और प्रलय होते हैं ब्राह्मण प्राप्त तेजस प्रसादात प्रादुर्भव पद्म पद्मीक्षण तथो ब्रह्म सब तसादज जब प्रलय की रात व्यतीत हुई थी उस समय उन अमित तेजस्वी अनुरुद्ध की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ कमल नयन अर्जुन उसी कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ वे ब्रह्मा भगवान अनुरुद्ध के प्रसाद से ही उत्पन्न हुए हैं अहन क्षय ललाटाच सुत वही तथा क्रोधाविष्ट संयग्ञ रुद्र संहार कारक का। ब्रह्म का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए उस देव के ललाट से उनके पुत्र रूप में संघारकारी रुद्र प्रकट हुए हे तौद विभु श्रेष्ठ प्रसाद क्रोध जाऊ तदादेश पंथान संहार कारक का। ये दोनों श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा इन्हीं के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेमित्त मात्र सर्वप्राणी बरह्रदो कपल देव जटिलो मुंड शमशान गृह सेवक उग्र ब्रह्म उग्र व्रतरो परम दारुण दक्षा क्रतु हरश्चै भगनेत्र हरस्तथा समस्त प्राणियों को वर देने वाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं वास्तव में तो वह सब कुछ भगवान ही भगवान की इच्छा से ही होता है इनमें से संहारकारी रुद्र के कपरदी अर्थात जटाजूढ़ारी जटिल मुंड स्मशान गृह का सेवन करने वाले उग्रव्रत का आचरण करने वाले रुद्र योगी परम दारुण दक्ष यज्ञ यध्वंसक तथा तो भगनेत्रहारी आदि अनेक नाम हैं नारायणात्मको गेय पांडवेय युगे युगे तस्ज्यमे वै देवेव महेश्वरी संपूजित भविपार्थ देवो नारायण प्रभु पांडुनंदन इन भगवान रुद्र को नारायण स्वरूप ही जानना चाहिए पार्थ प्रत्येक युग में उन देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने से सर्व समर्थ भगवान नारायण की ही पूजा होती है अहमात्मा ही लोहका विश्वेशा पाण्डुनंदन तस्मात्मा ने इवाग्रे रुद्रम संपूजयाम्यहम पांडुकुमार मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूं इसलिए मैं पहले अपने आत्मा रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ यद्य हम नाच यम वही सरदम शिवम आत्मान नाच ये कच्चितात्मन यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं तो दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शंकर का पूजन नहीं करेगा ऐसी मेरी धारणा है मैया प्रमाणम ही कृतम लोकतम अनुर्तते प्रमाणा पूज्या ततस्तम पूजयाम्य हम यस्त वेत्ति साम वे जो नुतम मेरे किए कार्य को प्रमाण या आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं जिनकी पूजनीयता वेद शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है उन्हें देवताओं की पूजा करनी चाहिए ऐसा सोचकर ही मैं रुद्रदेव की पूजा करता हूं जो रुद्र को जानता है वह मुझे भी जानता है जो उनका अनुगामी है वह मेरा भी अनुगामी है रुद्रो नारायणस्व सत्व विधाम द्विधाकृत लोके चित व्यक्तिस्थम सर्वकर्मसु कुंती नंदन रुद्र और नारायण दोनों एक ही स्वरूप हैं जो दो स्वरूप धारण करके भिन्न भिन्न व्यक्तियों में स्थित हो संसार में यज्ञ आदि सब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं न ही मैं कचिदेयो बर ते संचित मनसा पुराण रुद्रमेश्वर पुत्रार्थम आराधित अहम आत्मात्म पांडवों को आनंदित करने वाले अर्जुन मुझे दूसरा कोई वर नहीं दे सकता यही सोचकर मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए स्वयं ही अपने आत्मस्वरूप पुराण जगदीश्वर नृत्य की आराधना की थी नए विष्णु प्रम प्रणमति कस्मेंचि विवुधा चीते आत्मा ततो रुद्रम भजम्य हम विष्णु अपने आत्म स्वरूप रुद्र के सिवा किसी दूसरे देवता को प्रणाम नहीं करते इसमें मैं रुद्र का भजन करता हूँ सब्रह्मका सरुद्राश्च्रादेवा सहृति अर्चयते सुरश्रेष्ठ देव नारायण हरि ब्रह्म रुद्र इंद्र तथा ऋषियों से ही संपूर्ण देवता सुरश्रेष्ठ नारायण देव हरि की अर्चना करते हैं भविष्यता वर्तताम चूताना चा चारत सर्व अग्रणे विष्णु से पूज पूज्य नि भरतनंदन भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में होने वाले समस्त पुरुषों के भगवान विष्णु ही अग्र अतः सबको सदा उन्हें की सेवा पूजा करनी चाहिए नमस्व हव्य दम तथा शरणम दम वरदम नमस्व कौंते यव्यक्य भुजम नम कमार तुम हव्यदाता विष्णु को नमस्कार करो शरणदाता श्रीहरि को शीश झुकाओ वरदाता विष्णु की वंदना करो तथा हव्यकव्यभोक्ता भगवान को प्रणाम करो चतुर्विधा ममजना भक्ता ए वही मे श्रुतः श्रेष्ठा ये चैनन्यादता अहमे वह गतिस्तेषा निराशी कर्मकारीिणाम तुमने मुझसे सुना है कि आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी ये चार प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त हैं इनमें जो एकांतः मेरा ही भजन करते हैं दूसरे देवताओं को अपना आराध्य नहीं मानते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं निष्काम भाव से समस्त कर्म करने वाले उन भक्तों की परम गति मैं ही हूँ ये स श्रेष्ठात्र फल कामातमता थर्वे धर्मास्ते श्रेष्ठ भाग जो श्रेष्ठ तीन प्रकार के भक्त हैं वे फल की इच्छा रखने वाले माने गए हैं अत वे सभी नीचे गिरने वाले होते हैं पुण्य भोग के अनंतर स्वर्गादि लोकों से च्युत हो जाते हैं परंतु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ फल भगवत प्राप्ति का भागी होता है ब्रह्म दृतिकंड यबुद्धचरिया सेवंत माँ बेबंती यम ज्ञानी भक्त ब्रह्मा शिव तथा दूसरे देवताओं के निष्काम भाव से सेवा करते हुए भी अंत में मुझे परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं भक्त प्रति विशेषस्ते इस पार्थाकहम से कर्ता कौंत नरनाराण स्मृत भारावता प्रवेशौ मन चिंतन पार्थ यम ने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है कुंती नंदन तुम और मैं दोनों ही नर नारायण नामक ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मानव शरीर में प्रवेश किया है जान्यत्म योगाच योग भारत नवृत्ति लक्षणों धर्म तथाभ्युदयक्यु नारायणब अहमेक सनातन भारत मैं आध्यात्मिक योग को जानता हूं, तथा मैं कौन हूं और कहां से आया हूं इस बात का भी मुझे ज्ञान है लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और प्रदान करने वाला निवित्ति धर्म भी मुझसे अज्ञात नहीं है एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही संपूर्ण मनुष्यों का सुविख्यात आश्रयभूत नारायण हूँ आपो नारा प्रोक्ता आपो वूनब तत्पूर्व मत उ नाराइडोक नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया है वह नार अर्थात अर्थात जल पहले मेरा अयन निवास स्थान था इसलिए ही मैं नारायण कहलाता हूँ भी जगत सूर्य सर्वभूता दिवसुदेव तथोभ जो सब में व्याप्त हो अथवा जो किसी का निवास स्थान हो उसे वासु कहते हैं मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपने किरणों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही संपूर्ण प्राणियों का वासस्थान हूँ इसलिए मेरा नाम वासुदेव है गति सर्वभूता प्रजनश्चाप्य भारत व्याप्तामे रोधसी पार्थ कांतिभ्यधिकम अभूता चांतेशु तदीक्षास् भारत क्रमला हम पार्थ विस्तृत अभिष्क भारत में संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ पार्थ मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है मेरी कांति सबसे बढ़कर है भरत नंदन समस्त प्राणी अनंत काल में जिस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं वह भी मैं ही हूँ कुंती कुमार मैं सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ इन सभी कारणों से मेरा नाम विष्णु हुआ है वृक्ष घतु तुदादि विच्छीप्त चुरादि सेचने भवादि विष्णुव्याप्तौ जोहोत्यादि विष प्रवेश तुदादि स्णु स्र श्रवणे अदादि इन सभी धातुओं से विष्णु शब्द की सिद्धि होती है अतः गति दीप्ति सेचन व्याप्ति प्रवेश तथा प्रश्रवण ये सभी अर्थ विष्णु शब्द में निहित है दमांधि परिशनों जना काम दिवं दिव चोर्वी च मध्यम च तस्मा दामोदरो मनुष्य दम अर्थात इंद्रिय संयम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं तथा दम के द्वारा ही वे पृथ्वी स्वर्ग एवं मध्यवर्ती लोकों में ऊंची स्थिति पाने के अभिलाषा करते हैं इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ तेन उदरियती उन्नतिम प्राप्त अस्मा स दामोदर यह दामोदर सत्य की उत्पत्ति है प्रश्न ऋत्युचते चांद वेद आपोमृत तथा ममेताने सदा गर्भ पृथ्विगर्भ तथोष अन्न भेद जल और अमृत को प्रति कहते हैं ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं इसलिए मेरा नाम पृष्ठगर्भ है ऋषय प्राहुरी ऋतम कूप निपाति पृश्न गर्भ ऋतम पाहे तेक तीतपाति ततः ब्रह्मण पुत्र आद्यो हृति वर स्त्रिता उत्तम तारोपणा दही प्रश्न गर्भानुकीर्तन जब तृत मुनि अपने भाइयों द्वारा कुएं में गिरा दिए गए उस समय ऋषियों ने मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की गर्भ आप एकत और द्वित द्वित के गिराए हुए त्रित को डूबने से बचाइए उस समय मेरे गर्भ नाम का बारंबार कीर्तन करने से ब्रह्मा जी के आदिपुत्र ऋषि प्रवर तृत उस कुएं से बाहर हो गए सूर्यस्तप लोकान् सोमश्चाप्युत सोमस्य प्रकाशंते ममिति केश संगिता सर्व्ञा के शस्म मा माँ गुरुद्विज जगत को तपाने वाले सूर्य की तथा अग्नि और चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती है वे सब मेरा केश कहलाती है उस उसकेश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ दिश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं एवं ही भरदम नाम केशव केशवेती अर्जुन देवानाम सर्वेशा ऋषीण च महात्मना अर्जुन इस प्रकार मेरा केशव नाम संपूर्ण देवताओं और महात्मा ऋषियों के लिए वरदायक है अग्नि सोमेन संयुक्त एकयोनि आगत अग्निमय तस्मा जगत्कृष्ण चराचर अग्नि सोम के साथ संयुक्त हो एक योनि को प्राप्त हुए इसलिए संपूर्ण चराचर जगत अग्नि सोमय है अभी ही पुराणेको योनत्मक अग्नि सोमो इति एक परस्पर मरहंतो लोहका धार्यंत पुराण में यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एक योनि हैं तथा संपूर्ण देवताओं के मुख अग्नि हैं एक योनि होने के कारण ये एक दूसरे को आनंद प्रदान करते और समस्त लोकों को धारण करते हैं महाभारत ईशान परवड़ी ही मोक्ष धर्म परवड़ नारायण ही एक चुीशदोध्याय तो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक तीन सौ इकतालीसवां अध्याय पूरा हुआ